जमेली गुलाबों के गहने बने ली की मेहंदी लगा तुरबा की मेहंदी लगा बैठी सजाए ये पाँव हथेली मौसम के मेले लिए तो जलाए दिए स्वागत करे बनु देवी सिंगारिये अरबतों में जीवन भरा, इतने ही रंग स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार किए अरबतों में जीवन भरा में जीवन नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी हरमेश जी मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माउंट आबू की गौरव गाथा में पूजा मुझे लगता है कि हम पिछले दो एपिसोड से सबसे पहले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हम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 शेर से जंगल जंगल से मंगल वरना भैया सब कुछ अमंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल ओ जंगल से नदिया नदिया से पानी पानी से होती है जीवन कहानी जंगल से नदिया नदिया से पानी पानी से होती है जीवन कहानी शेर से होती है पानी की कल कल शेर से होती है पानी की वरना भैया वरना भैया वरना भैया सब कुछ आऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुनकर चलिए पूजा अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी काफी इंतजार करते हैं कि आगे क्या हुआ होगा अठारह सौ पैतालीस के बाद जब गोल्फ क्लब की शुरुआत हुई माउंट आबू में गोल्फ कोर्स का जो खेल शुरू हुआ उसमें कैसे उन्होंने विशेष रूप से अपना जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कैसे योगदान दिया और बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो आ, दूसरे राजाओं को राजपुताना के जो राजाओं को निमंत्रण भेजा गया कि आप माउंट आबू आइए और यहाँ पर अपना महल बनाइए तो से सबसे पहला जो केसर महल महल केसर भवन बना या उसकी नींव रखी गई वो सारी बातें हम सुनेंगे अभी शर्मा जी की जबानी आप सुन हैं रेडियो बाधोपन 90.4 एफएम सुनते रहो एम रहो और उसी दौरान विश्व का संभवतः दूसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स माउंट आबू में शुरू हुआ 1850 में आप पूछेंगे पहला वो कौन सा था जहां तक मुझे बताया गया है वो था कलकत्ता का गोल्फ कोर्स सबसे प्रथम दुनिया में और माउंट आबू का गोल्फ कोर्स दूसरा था और उस समय ये शान भी थी कि कई जगह गोल्फ कोर्स नहीं थे आज तो बहुत ऊंचाई पर गोल्फ कोर्स है इसलिए हम कुछ बोल सकते नहीं किंतु 1850 में जो गोल्फ कोर्स था जिसका नाम लोथियन गोल्फ कोर्स रखा गया वो विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स था उस जमाने में आज तो उससे भी ऊंचे बन गए हैं बहुत ऊंचे गोल्फ कोर्स बन गए हैं कि उस जमाने में लोथियन गोल्फ कोर्स सबसे ऊंचा था और दूसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स था यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस गोल्फ कोर्स पर अति अतिक्रमण होते जा रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो गोल्फ शुरू नहीं कर रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और बताता हूँ कि अगर गोल्फ शुरू हो गया तो एक बहुत ही अनं आविजात वर्ग का पर्यटक यहाँ निरंतर पूरे वर्ष आएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने पोलो का प्रत्यावर्तन कराया था 2006 में पिचहत्तर वर्ष पश्चात उस समय प्रयास बहुत किया था गोल्फ को शुरू करने के लिए सकारात्मक हो रहे थे किंतु कई ऐसे अवरोध थे जिनका मैं वर्णन करना नहीं चाहता किंतु उस दौरान जो व्यायाम हमने किया था जो खोज हमने की थी मालूम पड़ा था कि जापान साउथ कोरिया थाईलैंड वगैरह वगैरह वो ऐसे देश हैं जो पूरे वर्ष गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ के साथ चलते हैं उनके गोल्फ क्लब और जब मैंने चर्चा की थी उन्होंने कहा था आप गोल्फ चालू कर दीजिए हम पूरे साल आएंगे बरसात में भी आएंगे यह दुर्भाग्य है कि अभी तक न तो क्लब वालों ने न सरकार ने और न ही यहाँ के आगू की जनता ने इस पर गंभीरता से प्रयास किया है गोल्फ कोर्स फिर शुरू होना चाहिए लॉथिन गोल्फ कोर्स सदा के लिए स्पीति खो जाएगा अट्ठारह में वो गोल्फ कोर्स खुल गया था और अट्ठारह में जैसे मैंने बताया आपको गदर हुआ था उसके अंदर बाल बाल बच गए बाल बाल बच गए सर लॉरेंस और उस समय ए जी ने भी ये कहा राजाओं से कि अब आपको बनानी चाहिए तो यहाँ पर उस समय जो उम्मेर सिंह जी राजा थे अट्ठारह की बात है उस समय उन्होंने यहाँ के सर्वप्रथम महल या कोठी की नींव रखी सर्वप्रथम अट्ठारह में नींव रखी गई केसर भवन की इतफाक से उनका देहात हो गया और वह आगे नहीं बढ़ी उसको पुनः चालू किया जो यहाँ के सबसे बड़े निर्माण के राजा रहे सबसे महान राजा जिन्होंने आज सिरोही जिले में माउंट आबू में आबू में जितना भी अधिक से अधिक निर्माण है अगर आप पत्थर फेंकेंगे 80 से 90 प्रतिशत उनके ही दृष्टि दूरदृष्टि उनके ही काम उनके निर्माण पड़ेगा वो केसरी सिंह जी और केसर सिंह के बहुत ही अच्छे अभिनेत्र थे ए जी, जी कौनल ट्रेवर कर्नल ट्रेवर एक बहुत अच्छे नेतृत्व थे तो 1968 सौ अड़सठ में पुनः केसर भवन और जो आज राजभवन कहते हैं जो कि लॉर्डिस्ट बनाया था उसकी नींव रखी गई और राजभवन और केसर भवन लगभग एक ही उम्र के भवन हैं जो बनने चालू हुए और इन भवनों का निर्माण होने के बाद उसके कुछ समय बाद ही शिरोही कोठी पुनः बनी जो भी संसद पर है तो ये केशव भवन पर के पुरानी कोठी हो गया पुराना मैन हो गया और इस समय जैसे आपको मैंने बताया शुरू में कि एजीजी ने राजाओं को मशुरा दिया था राय दी थी सलाह दी थी कि आप सारे राजाओं को बुलाइए तो एक एक के बाद एक सब राजाओं को बुलाया गया। पूजा जी कैसे लग रहा है आपको मुझे तो रमेश जी बहुत मजा आ रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मुझे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था सेकेंड टाइम में सुन रही तो मुझे लग रहा है कि मैं फिर से वही पहुंच गई हूँ <laughs> जहाँ पर बैठकर हम शर्मा जी से ये सारी कहानियाँ सुन रहे थे जी जी अब धीरे धीरे जो है माउंट आबू में इस तरह से कुछ इक्यावन कोटियाँ बनी थी उस समय और आज तो उसका रूप बदल गया है लेकिन जिस तरह से माउंट आबू की बातें जो है शर्मा जी सुना रहे हैं मुझे लगता है कि उस समय की जो आर्किटेक्ट की बात हम जी कहे वो वो बहुत निराला था और मेरे ख्याल से वो शायद दुनिया में सबसे अनोखा कह सकते हैं हम कि इतने अच्छे हिल स्टेशन पर आर्किटेक्ट की शुरुआत और उसकी यूनिकनेस हमें यहाँ देखने को मिलती है बहुत ही खूबसूरत वो चीजें थी आज भी है कुछ चीजें जो है बहुत ही संभाल के रखी गई हैं उन चीजों को आज भी हम देख सकते हैं उस पेंटिंग्स की या उस कला की जो है बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे अभी शर्माजी से सुनेंगे उस दौरान यानी तिरानवे में 1893 के दौरान क्या हुआ बीकानेर पैलेस की नींव रखी गई इसके साथ साथ जयपुर कोठी भी बनी आगे चलकर खूबी क्या थी कि जयपुर और उदयपुर की जो दिलाजा और जोधपुर की वो भलेज थे भांजे थे और सबसे प्रिय और सबसे बड़े भांजे थे जयपुर के तो सबसे पहले उन्हें चुनने को कहा गया कि आप कहाँ चुनेंगे वहाँ चुनिए और वहाँ चुनकर आप बनाइए और सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर सबसे अच्छी जगह पर जयपुर ने बनाया उसके बाद जोधपुर ने बनाया और जैसे मैंने आपको बताया कि अट्ठारह सौ में बिकारिंग पैलेस भी बना और एक लंबे अरसे तक ये निर्माण चलते रहे इसके साथ साथ बहुत सारे भवन बने जो अंग्रेजों के भवन निर्माण के चित्र दिखाते हैं उनकी दूरदर्शिता दिखाते हैं उनके वास्तुशिल्प को दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर मकान बनाते थे आर्किटेक्चर दिखाते हैं वैसे कहीं नहीं थे तो दोस्तों सुना आपने और शायद समझा भी होगा कि किस तरह से शर्मा जी ने अंग्रेजों की इतनी बारीकियों से विशेषताओं का वर्णन किया है हमारे सामने रखी है अंग्रेजों की वो क्वालिटी जिससे हम शायद आज तक पूरी तरह से परिचित नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों के बारे में एक बात तो हम जानते हैं कि उनकी पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो यानी डिवाइड एंड रूल पर शर्मा जी की बातों से हमने सीखा कि अंग्रेजों में और भी क्वालिटीज थी जिसका प्रदर्शन माउंट आबू के माउंट आबू में स्कूल क्लब और महल के द्वारा हमें देखने को और जानने को मिलता है बहुत ही अच्छी बात पूजा आपने बताया और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं छोटी मोटी मुझे लगता है कि अलवर कोटी उदयपुर जयपुर ये सारी कोठियाँ बनी उसके पीछे एक छोटा सा सस्पेंस स्टोरीज है शायद शर्मा जी हमें बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन कुछ एक बात है उन्होंने बताई है जो बहुत ही खूबसूरत है सुनने सुनने के लिए मन करता है तो सुनेंगे जरूर लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद जी तो चलिए दोस्तों अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम आपके साथ होंगे और बहुत सारी बातें शर्मा जी की सुनाने वाले हैं माउंट आबू की गौरव गाता इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर रहो एम सुनते रहो मुस्कराते रहो कओ फिर से सुना दे ताह kan ho ta तुम से है मेरी कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और आप सुन रहे कार्यक्रम माउंट आबू, आबू की, की था। था। बहुत ही सुंदर ढंग से माउंट आबू का इतिहास बहुत ही सरल शब्दों में शर्मा जी हमें सुना रहे हैं तो अभी बात चल रही थी कोटियों के बारे में कि यहाँ सिरोई के राजा ने सभी राजाओं को राजपुताना के सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया और हमने सुना कि सबसे पहली जो न्यू पड़ी केशर भवन की अंग्रेजों के कारण पड़ी और और में हुई उसके बाद क्या हुआ कि अलवर कोठी उदयपुर कोठी जयपुर कोठी इन सभी की छोटी छोटी कहानियां है आइए अभी सबसे पहले सुनते हैं अलवर कोटी की कहानी जो बहुत ही मजेदार है आपको भी पसंद आएगा पूजा जी बहुत मजा आने वाला है हमारे दोस्तों को सुनने तो के बाद। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शर्मा जी की जुबानी अलवर कोठी की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम। सुनते, सुनते रहो, रहो मुस्कुराते रहो।, रहो इस दौरान एक बड़ा अच्छा वाक्य चलता है कि अलवर कोठी जो अभी दिखती है को वो वहां नहीं थी अलवर नरेश वहाँ रहते थे जहाँ पर अभी राजस्थान हॉलीडे होम है वहाँ उनके अनुभव कोठी थी और उन्हें हर दिन ये बात सताती थी कि उनके पास उनके गौरव उनकी शान के लायक कोठी नहीं है इसलिए वो चाहते थे कि उनकी कोठी बहुत बड़ी हो जिससे कि वो राजा महाराजाओं सब को सबको बुला सके अपने यहाँ और बुला के सबको कर्मियों में आनंद मंगल मना सके उत्सव मना सके तो एक दिन वो अपनी रोज खोज देकर दोपहर में इस विचार को लेकर कैसे भवन में दरवाज़ा तोड़कर घुस गए वहाँ का चौकीदार वहाँ की सिक्योरिटी वो चिल्लाते रहे और वो सीधे सहन कक्ष में चले गए विदुर राजा के सहन कक्ष में चले गए विदुर राजा से के सो रहे थे उन्हें खटपट लगी तो देखा कह रहे उनके पाए जाने पे तो अलवर नरेश बैठे और दोनों राजा थे तो दोनों ही दरबार सबको कहते महाराज कहते पूछा गया क्या बात है बोला साहब मैं आपके राज में एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहता हूँ अलूवर नरेश बोले बोला आप कहिए आप ले और दूसरे दिन उनके सारे अफसर मिलकर उन्होंने वो इलाका चुना और फिर अपने चुने हुए अफसर और इंजीनियर भेजे फ्रांस और उनसे कहा कि जून के सेशन में जब अंग्रेज सब आते हैं मई जून के सेशन में तब तक अलवर कोठी बन जानी चाहिए अन्यथा उनकी नौकरी गई और जो आपके सामने हैं आज अलवर कोठी ने कई हाथ बदले हैं आज वो एवीएम स्कूल है इसी तरह से महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पुत्र के लिए एक और पैलेस बनाया था क्योंकि कर्णी सिंह जी के पास जो बीकानेर पैलेस था तो उन्होंने एक बनाया विजय विलास विजय विलास जो आज की तारीख में एयरफोर्स के पास है उसे फिर राजाओं ने उन्नीस में सिर्फ बांगड़ को भेज दिया था ने एयरफोर्स के लिए दे दिया ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है किंतु इन महलों में आपने ये सवाल दे मुझसे कि आपने जयपुर कोठी बताई अलवर कोठी बताई टॉप बताया और भी सारे बताए खेचड़ी बताया सब बताया किंतु तो आपने उदयपुर कोके लिए नहीं बताई तो दोस्तों मजा आ रहा है ना आप सभी को माउंट आबू के बारे में सुनने के लिए जी मुझे तो रमेश जी बहुत मजा आ रहा है <laughs> और मुझे लगता है हमारे रेडियो के सारे दोस्तों को बहुत मजा आ रहा होगा और उनके चेहरे और उनके जो रेडियो अभी सुन रहे हैं इस वक्त उनकी जो मनोदशा है बिल्कुल माउंट आबू के किसी खूबसूरत जगह में बैठ ये कहानियाँ सुन रहा जी और मुझे लगता है उनके कान भी खड़े हो रहे होंगे जब जब ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात आ रही होगी तो मेरे जहन में भी थी लेकिन कुछ कुछ सुना था लेकिन इतना ठीक से नहीं मालूम नहीं सारी बातें जो है उनको पता चल रहा है और अभी शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं उदयपुर खोटी के बारे में क्या हुआ उसके बारे में हम भी आपकी तरह बस बैठे थे सुनते सुनते लेकिन शर्मा जी खुद ही एक्साइट हो गए कि आपने ये पूछा नहीं हमें तो हम बोले हम कैसे पूछ सकते हैं <laughs> हम तो सिर्फ सुन रहे हैं आपको बस तो आकर शर्मा जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपने दिल के के उद्गार हमारे सामने खोल के रख दिए उदयपुर कोई पूछता भी नहीं है। और यह बड़ा रोचक है क्योंकि जहां पे भारत माता का नमन स्थल बना है उसी के आसपास उदयपुर हाउस बनने वाला था उदयपुर महल किंतु क्योंकि वो मुँह लगे भांजे थे तो वो आए और उन्होंने कहा मैं तो अपना झंडा जो है अपने महल के ऊपर चलाऊंगा उनके राजा मामा मामा ने कहा कि नहीं तुम तो अपने घोड़ा गाड़ी पर गाड़ी पर सब पे चला सकते हो किंतु माउंट आबू में तो झंडा जो फहराया गया वो सिरोज का फहराया वो उनको बात जची और उन्होंने अपना महल नहीं बनाया इसके अलावा एक बहुत ही रोचक बात मैं कहता हूँ जिसको मैं कहता हूँ पेंटेड लेडीज सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कई लोग इसका दूसरा कुछ मकान बच गए जो बच गए उनको हेरिटेज के रूप में सरकार ने रखकर उनको अद्भुत रूप से रख रखाव किया और बहुत ही सुंदर रूप से उनको रंग किया इतना सुंदर रंग के कि वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग है सब ये कोई मकान नहीं है ये बिल्डिंग नहीं है बहुत शानदार पेंटिंग है और उनका नाम रखा गया पेंटेड लेडीज पेंटेड लेडीज कोई अभद्र असभ्य और असली सुंदर में नहीं है उन मकानों उन बिल्डिंग के उसी विचार को लेते हुए जब हम यहाँ माउंट आबू में आते हैं और कहते हैं पेंटेड लेडीज तो हम ऐसा ही कुछ विचार सुंदर सा विचार रखते हैं ये पेंटेड लेडीज कौन थी ये पेंटेड लेडीज वो थी जो जो अंग्रेज अफसर अफसर रहते थे, विशेषकर वो सब लड़ाकू प्रथम महायुद्ध माउंट आबू में रहना पसंद किया बनस्पति इसके कि वो इंग्लैंड चली जाए लंदन चली जाए स्कॉटलैंड चली जाए उन्होंने कहा हम तो माउंट आबू तो दोस्तों आपने देखा मैं तो बहुत अच्छे से समझ पाई कि शर्मा जी जब हमें बता रहे थे कि कैसे जो युद्ध में मारे गए उनकी पत्नियां माउंट आबू की जगह ज़्यादा पसंद कर रही थी बजाय कि वो इंग्लैंड या लंदन वापस जाएं और मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है रमेश जी ये जानकर कि हमारे भारत के रहवासी या माउंट आबू के रहवासी वो पसंद करते हैं इंग्लैंड और लंडन जाना जबकि उस समय का लंडन और उस समय का इंग्लैंड जहाँ के वो रहवासी थे उनकी पत्नियाँ माउंट आबू में ही रहना चाहती थी और पूजा इसके बाद उनकी जो दिल की बात थी वो स्वीकार की गई है और वो लोग जो हैं यही रहना पसंद किया तो लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन रमेश जी आप ये सब अभी से क्यों बता रहे हैं आप तो सारा सस्पेंस अभी ही खोल देंगे नहीं नहीं नहीं शर्मा जी से सुनेंगे कि उनको यहाँ पर रहने दिया और वो लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर मकान घर बनाए तो चलिए उसी के बारे में हम सुनेंगे अब शर्मा जी से उसके लिए उन्होंने सुंदर सुंदर मकान बनाए। अब ये दूसरी बात है कि हमने अपने घोड़ेपन में ताबरतोड़ जल्दाज में हमने दो नमूने दिए हैं जिसमें इन सुंदर इमारतों को बर्बाद कर दिया एक पोस्ट ऑफिस है जिसका जिनोधार के नाम पे हमने एक बहुत ही बद्दी बिल्डिंग बना दी उसी तरह से टेलीफोन एक्सचेंज में हमने जो मूल इमारत थी उसको तोड़ा तो नहीं है उसका रख रखाव नहीं कर रहे और वहां पर एक बद्दी सी बिल्डिंग बना दी जो पहाड़ों के लिए ना रास नहीं आती जो उनके साथ मेल नहीं खाती है वो बना दी हमने किंतु भागीवश कई बिल्डिंग जो थी वो कई लोगों ने खरीद ली उनके गेस्ट हाउस बना लिए कुछ ना होटल बना लिए उसमें से बड़े बड़े सुंदर नाम थे कई बार मैं सबसे कहता था कि एक नामकरण पे एक रिसर्च किया जाए शोध किया जाए कई बोल्डर्स है तो कई ईगल नेस्ट है तो कहीं और भी सुंदर नाम है ये सुंदर सुंदर नाम और सुंदर सुंदर बिल्डिंग यहां थी अभी भी हैं कई लोग उनका रख रखाव रख रहे हैं उसमें एक सुंदर बिल्डिंग जो है अगर आप देखें तो एच क्वार्टर है उसको देखिए क्योंकि एच का एम कार ने कभी बिगाड़ा नहीं उसको और कई एच ने अपने अपने समय काल में उसको सुधारा है अच्छा बनाया है वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है तो ये पेंटेड लेडीज जो माउंट आबूगी थी जो अंग्रेजों की विधवाहों ने बनवाया था वो जाना नहीं चाहती थी इंग्लैंड इस तरह से वो सब यहाँ हिंदुस्तान में रहना चाहती थी और अब दो बात क्या है कि जितने भी जो महल थे कुछ है कुछ छोड़कर अब वो सब होटल बन गए हैं और वो हेरिटेज होटल बन गए हैं उसमें से सबसे सब प्रथम जो हेरिटेज होटल था वो बीकानेर पैलेस था उसके बाद अब सभी बन गए जयपुर हाउस भी हेरिटेज होटल बन गया है छोटे छोटे ठिकानों के वो भी हेरिटेज बन गए हैं इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं तो जो लोथिन गोल्फ कोर्स था जिसके मालिक थे राजपताना क्लब उन्होंने भी एक हेरीटेज होटल बनाया है कामा राजपताना क्लब रिसॉर्ट उसी तरह से केसर भवन जो सबसे पहला भवन था जो सबसे पहला महल था वो भी यहाँ का होटल बन गया है और पर्यटक ने इस तरह से जाल फैलाया कि उससे डरकर कुछ कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की प्रार्थना की और सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना सुनी और 26 या 25 या 26 जून को दो को माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से शर्मा जी को इस बात का बहुत खेद हो रहा था कि कई इमारतें जो बनाई गई थी माउंट आबू की धरोहर के रूप में आज वो हमारे बीच नहीं है उन्हें हमने खो दिया उसे ठीक से मेंटेन ना कर पाने के कारण या उसको बचाए ना रखने के कारण पर सौभाग्यवश कुछ इमारतें आज भी हमारे पास यादगार के रूप में है अब इन्हें हम ना खोए इसके लिए हमें इसका बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और जैसे कि शर्मा जी ने पूरा प्रयास करके इस माउंट आबू को और उनके साथियों ने मिलकर जो काम किया है इको सेंसिटिव जोन इसको बनाया है तो उसकी जो मर्यादा है उसको बनाए रखें और जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं उसका रख रखाव करना चाहिए मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि हमें आने वाले पीढ़ी को ये बता सके कि ये चीज़ें उस जी बिल्कुल रमेश जी जैसे हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं जैसे जैसे हमारा शरीर पुराना होने लगता है यानी हम बुजुर्ग होने लगते हैं तो हम उसका और ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो ऐसे ही ये देश जैसे कि हमारा शरीर या दिल है और इसके हर एक चीज़ की हर एक चीज़ का ध्यान हमें उसी तरह रखना चाहिए जैसे हम बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर का ध्यान रखते हैं पूजा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हम चाहेंगे कि हमारे जो दोस्त अब रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं माउंट आबू की गौरव गाता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हम सभी यही इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पर्यावरण को बचाए रखें पर्यावरण के लिए आप जितना कर सकें जरूर करें और आपके आस में जरूर पेड़ लगाए और हरियाली बना के रखने के लिए आप जो है अपना पूरा कोशिश करें जी तो चलिए इसी के साथ मुझे और पूजा जी को दीजिए इजाज़त और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की सस्पेंस वाली बातें हैं जो हम आगे सुनेंगे और किस तरह से माउंट आबू के अंदर नया नया परिवर्तन होता गया जो पुराने महल थे महल होटलों में कैसे बदलते गए कुछ तो अभी शर्मा जी ने सुनाया और भी आगे जो है वो सुनाएंगे लेकिन वो अगले हफ्ते हम सुनेंगे शर्मा जी की ज़बानी तो पूजा आपका क्या मैसेज है हमारे दोस्तों के लिए बिल्कुल मेरा आप सबसे यही मैसेज है कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें मैसेज करके बता सकते हैं नंबर है चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह और आप हमें अपने विचारों को कॉल करके भी हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं नंबर है वही नंबर है चौरानवे तो चलिए इसी के साथ मुझे और पूजा जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए। पर्वतों में जीवन भरा कितने ही रंग लिए स्वागत करे पर्वतों में जीवन ंदरा आता जाता भरता है मांग रवि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 आडू जामुन खजूर कहीं आ, जंगल जले भी करों कहीं आम आड़ू जामुन खजूर कहीं आ, जंगल जलेबी करों दे कही कोई बना कोई नथुनी थुनी कोई बना कोई नथुनी थुनी अंगूरों की मिखिला बनी उड़बेली पलकों तले बाकी के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए हरबतों में जीवन भरा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 मौसम के मेले लिए तो चलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्बतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार पर्वतों पर्वतों सोलह सिंगारिए हरबतों में जीवन